फिर नंदू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा उस टाइम मैंने उसके चेहरे पर कई बार मार खाने के निशान भी देखे थे पहले तो मैंने उसके बारे में दूसरों के ही मुंह से ही सुना था लेकिन जब मैंने खुद अपनी आंखों से उसके चेहरे पर चोट का निशान देखा तब मुझे यकीन हुआ कि उसे मन्नू कितना परेशान करता था नंदू ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा कई बार तो मन्नु अपने दोस्तों के साथ मिलकर केशव से खुद को ही थप्पड़ मारने के लिए मजबूर कर देता था केशव कभी उन लोगों का विरोध भी नहीं कर पाता था उन लोगों के कहने पर वो बेचारा अपने हाथ से खुद को ही मारता था नंदू ने आगे बताते हुए कहा बाद में जब लोगों का क्लास चेंज हो गया था तब भी मन्नू उसे परेशान करता रहता था वो केशव को टॉर्चर करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता था पता नहीं क्यों वो हमेशा केशव के पीछे पड़ा रहता था और किसी को वो इतना परेशान नहीं करता था फिर उसने कुछ सेकेंड तक रुकने के बाद कहा एक बार मन्नू ने केशव से खाना लाने को कहा था फिर किसी ने उसे ये बता दिया कि केशव ने खाने में थूक कर उसे खाने के लिए दिया था मुझे अच्छे से याद है कि जब मन्नू हमारे हॉस्टल में घुसा आया था और उसने केशव को बहुत मारा था उस दिन तो केशव को उसने इतना मारा था लग रहा था कि आज केशव की मौत ही हो जाएगी वो तो अच्छा हुआ कि ये उस दिन वहाँ प्रतीक और मैं भी था हम दोनों ने अगर उसे बचाया ना होता तो पक्का उस दिन मन्नु केशव की जान ले लेता उस दिन उसने केशव की डायरी वगैरह भी फाड़ दी थी फिर उसने कुछ सेकंड का विराम लेते हुए कहा विक्रांत सर मुझे न कभी न कभी लगता है कि अगर मैं आपकी तरह डिटेक्टिव होता तो मैं भी अब तक कई बड़े बड़े केस सॉल्व कर चुका होता जैसे आप करते है नंदू ने फिर वापस से अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा जब केशव की डायरी मन्नू ने फाड़ दी तो फिर उस टाइम मैंने उसकी आंखों में जो गुस्सा देखा था वो उस दिन से पहले कभी नहीं देखा था मुझे तो तभी लग गया था की केशव इस बात के लिए कभी भी मन्नू को माफ नहीं कर पाएगा और फिर मेरा सोचना सही भी हुआ आगे जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ फिर नंदू ने बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा उसके अगले ही दिन मनु की मौत हो गई उसकी लाश कॉलेज के कैंपस में ही बन रही एक बिल्डिंग के नीचे मिली थी वो उस बिल्डिंग के दसवें माले से गिरा था और नीचे गिरते ही मर गया था ओह, हुए कहा, हालांकि उसे पहले से ही कुछ इसी तरह की घटना होने की उम्मीद थी उस टाइम जो पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था की मौत वाली रात मन्नु ने काफी ज्यादा शराब हुई थी और वो नशे की हालत में छत से नीचे गिर गया था क्योंकि उन्हें मन्नु के साथ किसी भी हाथापाई या जोर जबरदस्ती का कोई सबूत नहीं मिला था नंदू ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा उस टाइम बिल्डिंग का काम रुका हुआ था और मन्नु अक्सर उसकी छत पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता था वहाँ वो लोग साथ बैठकर शराब वगैरह पिया करते थे कई लड़कियाँ भी जाती थी उसके साथ इन सब चीजों का आधार बनाकर पुलिस ने ये रिपोर्ट बना दिया था की मन्नु नशे में छत से गिर गया था बाद में एक बार पुलिस को केशव के ऊपर शक भी हुआ था लेकिन उन्हें केशव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला फिर आखिर में पुलिस ने उसकी मौत को पुलिस ने एक्सीडेंट बताकर केन्दू ने फिर हंसते हुए लेकिन केशव दिन तक अपना ये राज नहीं सका। मनु की मौत के बाद केशव बिल्कुल बदल चुका था इस घटना के बाद भी लोग उसे परेशान करते थे लेकिन केशव बदल चुका था और जो भी उसके इस बदले हुए रूप को देखता था वो फिर कभी उसे भिड़ने की हिम्मत नहीं दिखाता था बड़ी अजीब सी नजरों से वो लोगों को देखता था यहाँ बताना मुश्किल है लेकिन आप इतना समझ लो कि उसकी आंखें देखने के बाद बहुत डर लगता था बहुत ज्यादा डर नंदू ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर आगे बोलते हुए कहने लगा विक्रांत सर आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ मतलब उसकी आंखों में जो दिखता था आप समझ रहे है न फिर नंदू ने बिल्कुल बेबाक से बोलते हुए कहा देखे मेरी एक खासियत है मैं सिर्फ इंसान का चेहरा देख के बता देता हूँ की अगले के दिमाग में क्या चल रहा है इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि मन्नू की मौत के लिए 100 परसेंट केशव ही जिम्मेदार था उसने ही मन्नू को उस बिल्डिंग से धक्का देकर नीचे गिराया था। जब उन लोगों ने नंदू की बात सुनी तो विक्रांत और रूही दोनों के दोनों बिल्कुल अबाक रह गए क्योंकि मन्नू की मौत भी ठीक उसी तरह से हुई थी जैसे गाजियाबाद वाले डेबिल केस में सभी विक्ट को मारा गया था इस तरह से देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है की केशव ने डबिल सीरियल मर्डर केस को अंजाम दिया था मुझे पता है की आप लोगों को ये लग रहा है की मैंने भला उस टाइम पुलिस को जाकर ये सब क्यों नहीं बताया नंदू ने कहा पहले मैंने ये सब पुलिस को बताने का सोचा था लेकिन चूंकि पुलिस के पास केशव के खिलाफ कोई सबूत नहीं था इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं पुलिस से कुछ कहूंगा तो ये लोग मुझे ही परेशान करेंगे और दूसरा डर मुझे केशव का भी था दरअसल उसके टाइप के जो लोग होते हैं ये ऊपर से तो शांति दिखते है लेकिन भीतर से बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं जब तक ये शांत तब तक शांत है लेकिन जब बदला वगैरा लेने की बात आती है तो फिर ये किसी भी हद तक चले जाते हैं सच कहूं तो मैं उस टाइम केशव से बहुत डर गया था और मुझे लग रहा था कि अगर मैंने पुलिस को कुछ बताया तो केशव मुझे भी मन्नू की तरह मार देगा। फिर नंदू ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा उसी का लायक था वो पता नहीं किस मिट्टी का बना था रैगिंग के नाम पर लड़कों के साथ बहुत गंदे से पेश आता था उसे किसी पर भी जरा साहम नहीं आता था मुझे खुद वो आदमी पसंद नहीं था तो मैं इस केस में केशव की साइड में था ये भी एक वजह थी जो मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया हम्म लेकिन विक्रांत नंदू की बात पूरी होने का इंतजार करता रहा और फिर जब नंदू सब कुछ कह चुका तब तो उसने उसके आगे अपना सबसे बड़ा डाउट रख दिया ये डेविल केस तो गाजियाबाद में हुआ है जबकि केशव जयपुर का रहने वाला है हम्म, यही बात तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है नंदू की बातों से लग रहा था की अब वो इस केस में काफी इंटरेस्ट ले रहा है ऐसे में उसने तुरंत ही विक्रांत को अपना सुझाव देते हुए कहा गर्डर कर रहा हो हाँ, निक्रांत को अचानक से किसी की याद आ गई थी किरण पंडित एक मिनट कुछ सेकेंड तक गहरी सोच में डूबने के बाद विक्रांत ने वहाँ खड़े इंस्पेक्टर करण को जल्दी से एक पेन और पेपर लाने के लिए कहा करने के लिए पेन और पेपर का इंतजाम कर दिया। एक्चुअली अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है। मुझे दिया गया है। तो इसलिए मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है अभी विक्रांत ने पेपर को व्यवस्थित करके टेबल पर रखते हुए कहा फिर उसने पेपर पर कुछ लिखते हुए नंदू से सवाल किया ये मनु की मौत कब हुई थी नंदू ने कुछ सेकंड सोचने के बाद जवाब दिया हम लोगों के, के पहले डेथ हुई थी उसकी अप्रैल दो था सुनकर विक्रांत और रूही एक दूसरे की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे फिर तुरंत ही विक्रांत ने कहा गाजियाबाद वाला केस अगस्त 2002 से फरवरी 2003 के बीच हुआ था। ओ, तो नंदू ने फिर से कुछ सेकंड सोचने के बाद कहा केशव ने मन्नू का मर्डर डेविल केस के पहले ही कर दिया था तो हो सकता है की केशव का डेविल केस से कोई कनेक्शन न हो या ये हो सकता है की जिस आदमी ने केशव को मन्नू के खून के लिए गाइड किया था उसने चला दिखाई हो या जब उसने केशव को मन्नू का खून करते देख लिया था तब उसने केशव की ट्रिक से सीख लेते हुए गाजियाबाद में सीरियल मर्डर केस को अंजाम दिया हो ये सब भी पॉसिबल हो सकता है विक्रांत बड़े ध्यान से नंदू की बातें सुनता रहा हालांकि एनेस्थीसिया का असर अब भी उसके शरीर पर हो रहा था और उसके लिए अपना ध्यान केस पर कंसट्रेट करना काफी मुश्किल हो रहा था नंदू भी इस बारे में बड़ी सावधानी ऐसी सोच रहा था और फिर उसने सवाल किया अच्छा ये केशव कभी गाजियाबाद में रहा था क्या विक्रांत और रूही को एक दूसरे को इतने ध्यान से देखते हुए देखकर नंदू तुरंत सब कुछ समझ गया उसने अपनी भुआई टेडी करते हुए सवाल किया तो आप लोगों को भी ये पता है अच्छा अभी कैसो कहा है वो मर गया है क्या अभी या आप लोगों ने उसे कहीं पकड़ कर रखा हुआ है तुम्हें क्या लगता है विक्रांत उस वक्त नंदू से केशव के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता था ऐसे में उसने इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय उल्टा नंदू से ही सवाल कर दिया क्या तुम्हें लगता है कि केशव के पास गाजियाबाद जाने का मौका था